देवी भागवत छठा स्कंद व्यास जी के द्वारा जन्मेजय के प्रति भगवती की महिमा का कथन नारद महामाया के गुणों की दुर्लंघ सीमा को जानने में शंकर और ब्रह्मा भी असफल है फिर मंदबुद्धि वाला दूसरा कौन मनुष्य इसके वास्तविक रहस्य को जान सकता है जगत में महामाया के गुणों की इतना किसी की भी समझ में नहीं आ सकी है उन्होंने इस संपूर्ण चलाचर जगत को सत्य रज और तम इन तीनों गुणों द्वारा रचा है उक्त गुणों के अभाव में यह संसार तनिक देर भी स्थित नहीं रह सकता मुझ में सत्व गुण प्रधान है रजोगुण और तमोगुण गौण रूप से रहते हैं यदि तीनों गुण न रहे तो मैं कभी भी भूमंडल का शासक नहीं बन सकता इसी प्रकार तुम्हारे पिता ब्रह्मा में रजोगुण प्रधान है तमोगुण और सत्व गुण भी उनमें है ही इन दोनों गुणों से रहित होकर वे कुछ भी नहीं कर सकते वैसे ही शिव में तमोगुण की विशेषता है रजोगुण और देख चुके हो अनेक प्रकार के कितने भोग तुम्हारे सामने उपस्थित हुए और तुम्हारे द्वारा भोगे गए महाभाग फिर महा माया के इस अद्भुत चरित्र के विषय में तुम मुझसे क्या पूछते हो व्यास जी कहते हैं महाराज जन्म मैंने योग माया कि जिस महात्म को नारद जी के द्वारा सुना है उसे विस्तारपूर्वक कहता हूँ सावधान होकर सुनो मुनिवर नारद जी सर्वज्ञ शिरोमणि हैं स्त्री का शरीर प्राप्त होने पर उनके सामने जो प्रसंग उपस्थित हुआ था उसे सुन लेने के पश्चात मैंने उनसे पूछा नारद जी अब यह बताने की कृपा करें कि इसके बाद जगत प्रभु भगवान विष्णु ने आपसे क्या कहा तथा आपके साथ वे किधर पधारे नारद जी बोले उस अत्यंत मनोहर सरोवर पर बातचीत होने के पश्चात भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे और उन्होंने बैकुंठ जाने की बात सोच ली उस समय उन्होंने मुझसे कहा नारद अब तुम अपने अभीष्ट स्थान पर पधारो अथवा मेरे परम धाम में चल सकते हो या तुम्हारी जैसी इच्छा हो करने में स्वतंत्र हो तब मैं श्रीहरि से आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक चला गया वे प्रभु भी मुझे उपदेश देने के उपरांत तुरंत गरुण पर बैठे और आनंदपूर्वक वैकुंठ पधारे जब भगवान विष्णु चले गए तब परम अद्भुत सुख दुख के संबंध में विचार करता हुआ मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के भवन पर पहुंचा वहां जाकर मैंने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सामने बैठ गया मुने उस समय मुझे चिंता के कारण आतुर देख पिताजी ने पूछा ब्रह्मा जी ने पूछा महाभाग तुम कहाँ गए थे बेटा क्यों इतने घबराए हुए हो हु? मुनिवर तुम्हारे मन को मैं इस समय स्थिर नहीं देख रहा हूँ क्या कोई अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है बेटा मैं देखता हूँ तुम अत्यंत उदास हो तुम्हारी विवेक शक्ति कुंठित है इसका क्या कारण है नारद जी बोले जब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझसे इस प्रकार पूछा तब मैंने आसन पर बैठकर महामाया के प्रभाव से उत्पन्न हुआ सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया मैंने कहा पिताजी अपार शक्तिशाली भगवान विष्णु की प्रवंचना में मैं फंस गया था बहुत वर्षों तक स्त्री के वेश में रहने की व्यवस्था मेरे सामने उपस्थित थी पुत्र शोक से उत्पन्न हुए महान क्लेश मुझे भोगने पड़े हैं फिर उन्हें के अमृतमय कोमल वाणी ने मेरे अंतकरण में ज्ञान का संचार भी किया है उनकी आज्ञा से सरोवर में स्नान करते ही मैं पुरुषाकार नारद के रूप में परिणित हो गया उस समय था इसका क्या कारण है? इस प्राप्त होते ही मेरा पता नहीं कहाँ चला गया ब्रह्म यह माया बल मेरी समझ से बाहर है कारण यह माया अत्यंत दुरूह ज्ञान संहारक एवं मोह की स्पष्ट प्रवर्तित प्रवर्तिका हो जो ठहरी संपूर्ण शुभ और और अशुभ सामने आई और उसका अनुभव करके मैं प्रकार समझ भी गया पिताजी इस माया को कैसे जीता जाए इसका उपाय आप कृपा कर नारद जी कहते हैं दयास जी जब मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी को ये सारी बातें बतला दी तब वे हंसकर प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कहने लगे ब्रह्मा जी ने कहा संपूर्ण देवता महात्मा मुनि तपस्वी ज्ञानी तथा वायु पीकर योग के अभ्यास में तत्पर योगी भी इस माया को सुगमता पूर्वक जीतने में असमर्थ हैं उस असीम शक्तिशाली माया को सम्यक प्रकार से जानने में मेरी बुद्धि भी असफल है सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली यह महामाया प्राय सभी के लिए दुर्विज्ञ है काल कर्म और स्वभाव आदि निमित्त कारण इसके सहयोगी हैं विद्वन्न इस प्रकार की अपरमिश शक्ति रखने वाली महामाया के विषय में तुम शोक मत करो साथ ही तुम्हें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए कारण हम सभी इसके प्रभाव से मोहित हैं